महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णवधर्म पर्व अध्याय बयानवे पंचमहायज्ञ विधिवत स्नान और उसके अंगभूत कर्म भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन युधिष्ठिर्वाच पंचयज्ञा कथम देव क्रियंत नाम चवेश भक्त शेषतः युधिष्ठिर ने पूछा भगवान द्विजातियों के द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है देवेश्वर उन यज्ञों के नाम भी पूर्णतया बताने चाहिए श्री भगवान वाच शुप्च पंच महायज्ञा युधि योक्यम लिह मेधि श्री भगवान ने कहा युधिटि जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ सुनो ऋभुयज्ञ ब्रह्मय भूत य चा, प्रचक्षते नियज पितृयज्ञ ब्रह्म पाण्डुनंदन भूति ब्रह्मयूत मनुष्य और पितृयज ये कहलाते हैं तर्पण ऋभुय सध्याय ब्रह्मय भूत निथि पूजन पृथ्वी प्रतिय प्रकृति इनमें यज्ञ तर्पण को कहते हैं ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय का नाम है समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उनकी यज्ञ संज्ञा है हुतम चाप्य हुतम चथाम प्रहुतमेव प्राशित बलिदानम च पाक यज्ञ प्रचक्षते हुत अहुत प्रहुत प्राचित और बलिदान ये पाक यज्ञ कहलाते हैं आम वैष्णुदेवादुध आहुत चवे दत्तम प्रभुतम ब्राह्मणाशित वैष्णुदेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है उसे विद्वान पुरुष हूत कहते हैं दान दी हुई वस्तु को आहुत कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराने का नाम प्रभुत है प्राणाग्निहोत्र होत्रम चाशित हो बलिका राजेंद्र प्राक यज्ञा प्रकृति राजेंद्र प्राणाग्निहोत्र की विधि से जो प्राणों को पांच ग्रास अर्पण किए जाते हैं उनकी प्राशित संज्ञा है तथा तो गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्य की बलि दी जाती है उसी का नाम बलिदान है इन पांच कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं केदित पंच महायज्ञान पाक यज्ञान प्रतक्षते अपरे ब्रह्मयज्ञाधीन महायज्ञ विदोहिद विदो। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं किंतु दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं सर्व एते महायज्ञा सर्वथा परिकेत बुभुक्षिता ब्राह्मणास्तु यथाशक्ति नापयेत ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए तस्मा जो विद्वान तो भवेज इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायत का भागी होता है युद्षिच देवदेवेश दैत्यक्त जनार्दन वक्तुर्मर् देवेश स्नान चुनिम युधिष्ठि ने कहा देवदेव देव, आप दैत्यों के विनाशक और देवताओं के स्वामी हैं जनार्दन अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए श्री भगवान वाच शुण्पाण्डव तत्सर्व पवित्रम पापनाशनम स्ना विधानेन अमुच्यन्ते किल श्री भगवान भूले पाण्डुनंदन जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो मृद गोमयम चलम दर्भा तथा च पुष्पाण्यपीथान्या आदाज तो जलम प्रजेत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 तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करे गोदोदक समीपम तो शुचौदय से मनोरबे तथो मृत गोमय आदि तत्व प्रोभिनी क्षपे ब्राह्मण को चाहिए कि जल के निकट जाकर शुद्ध और मनोरम जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे वही प्रक्षा पाद उचम्य प्रयत्नत प्रदक्षिण समृत्य नमस्कुआ तो तथा पानी से बाहर ही प्रतपूर्वक अपने दोनों पैर धोकर दो, दो बार आचमन करें फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करें सर्वेवयापो मन्मया पाण्डुनंद तस्मा तस्तु नवयाद् प्रक्षाणी स्थल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 इसके बाद पुनः आचमन करें गोकर्ण करभ्योक्षचात्मर श्रीषण्यम तो ततः प्राण सकदेव संस्पृसे हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे तीन बार जल पिए फिर अपने पैरों पर जल छिड़क कर दो बार मुख में जल का स्पर्श करें, तदनंतर गल, गले के ऊपरी भाग में स्थित आँख कान और नाक आदि समस्त इंद्रियों का एक एक बार जल से स्पर्श करे बाहू द्वच ततः स्पृष्ट हृदय नाभिमच प्रत्यंग मृतहान तो पुनः स्पृश फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि काफी स्पर्श करे इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के आप पुनचराचम चरे सो सदसिच इसके बाद आप पुनु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करें अथवा आचमन के समय ओंकार और व्याहृतियों सहित सदस्य इस ऋचा का पाठ करें। ओम आपह पुनं पृथ्वी पृथिवीपूता पुनात्मा पुनं ब्रह्मणस्पतिब्रह्म पूता पुनात्म यदुच्चे अभोज्यद्वा दुश्चर मव सर्व पुन मपो सता चतिग्रह स्वाहा सदसस्पति अद्भुत प्रियम काम्यम स निधा मैं आशीषम स्वाहा आचम्य मृत्तिपाधा सलभे नचेद विष्णुतंग मध्यम आलभ्य वारुणे सुक्त नमस्कृत जलम तत आत्मन के बाद मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करें और इधम विष्णु इन मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावे तत्पश्चात वरुणसूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करें ओम इरम विष्णु विचक्रम त्रेधा निदे पदम समूढ़ पाम सुरे स्रवं चेत प्रतिश्रोहते प्रत्यक चाण्य वीषु मज्जेद मृत्युदारहित्य न चिक्षोभ जलम यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुँह करके स्नान करना चाहिए ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावे जल में हलचल पैदा न करे गोमयम च त्रिधा कृत्वा जले पूर्व समे सभ्याहित सम्रणमा गायत्री च पुनः इसके बाद गोबर को हाथ में ले जल से गीला करके उसके तीन भाग करे और उसे भी पूर्वत अपने शरीर के ऊर्ध भाग मध्यभाग तथा अधोभाग में लगावे उस समय प्रणव और व्याहृतियों से गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे कृत्वा पुनराचमनमगतेनात्मना आपो ष्ठेत पूतेन वारिण तथा तरस चतस क्रमा गोसुक्तेनासुक्न शुद्धवर्गेन चात्मनः वैष्णविर्भारुण सुत सात्रत सले चात्मा स्थिति सुक्तम जपि चा घमणम फिर मुझ में चित्त लगाकर आत्मन करने के पश्चात आपो हिष्ठा भजो इत्यादि तीन ऋचाओं से तरस्त मंदी इत्यादि चार ऋचाओं से और गोसूक्त अश्वसूक्त वैष्णवसूक्त वारुणसूक्त सावित्र सुत एन्द्र सुक्त वामद्यसुक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करें फिर जल के भीतर स्थित होकर अघमर्षण सुक्त का जप करे ओ आपोिष्ठा भुव ओं तान उजे दधातन ओं महेरणा चक्षसे ओं योगतमूरस ओं तस्ज तेहन ओं उत्मा महतर ओं तस्माक्ष आपोजन यथाचन ओम मृत सत्यं चादा तब सोध्य जायत तथोरात्रात तत मुदुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवा दि संवत्सरो अजात अहोरात्राद्व विश्व वशी तोंद्रम सौ धात यथा पूर्वमकत दिवच पृथ्वी चातरीक्षमसो स्व सब व्याृतका स प्रणवाम गायत्रीम वतो जपे आ स्वाहा समुक्षा प्रणव जपे वा वाह अथवा प्रणो एवं व्याहृतियों से गायत्री मंत्र जपे या जब तक सांस रुके रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणो का ही जप करते रहे उत्प्लुत्य तीर्थम साध्य दौते शुक्ते चबी चाक्षादे कक्षे न कुर्या परिपाशक इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र धोती और चादर धारण करें चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर बांधे नहीं पाशे न बद्वा कक्षे यदुर कर्म भैदिक राक्षसा दान वाद्याल तस्मा सर्वप्रय्त् न कक्षा पाशम जो वस्त्र को काक में रस्सी की भाँति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है उसके कर्म को राक्षस दानव और दैत्य बड़े हर्ष से भर कर नष्ट कर डालते हैं इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से कांख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए तथा प्राक्ष अमृताचन आचम्य पुनराचा पुनः पुन सावित्रिया ब्राह्मण को चाहिए कि वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डाले फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करें मुखो वापि जले जलगत शुद्ध स्थल एव स्थल आत्मशुद्ध तथा पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके एकाग्र से वेदों का स्वाध्याय करे जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पूर्व में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है अतः जल और स्थल में से कहीं भी स्थित होने वाले द्विज को आत्मशुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए दर्भे सुदर्भ पाणी संकमित प्राणायामा ततः कुरयान मद्गते न अंतरात्म इसके बाद संध्या उपासन करने के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राण त्याग प्राणायाम करें सहस्रकृत सात्री सत्कृत्तस्तुवा जपे साम तो जपे तस्मा सात्र चाभिमंत्र मंदेहांनाशा रक्षताेजल फिर एककाग्रचित होकर एक हजार या एक सौ गायत्री मंत्र का जप करें इहनामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ प्रदान करे उद्वर्गो तथा ताय चित्त जलम छिपे उसके बाद आत्मन करके उस सर्गों सी इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े अथा युष्पाणीय तो अंजलि प्रक्षिप्य प्रति सूर्य च्योम मुद्रा फिर द्विज को चाहिए कि अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे तथो द्वादशकृत्तस्तु सूर्यक्षर जपेन तथक्षरा तो ऋ परिवर्तय तदनंतर सूर्य के एकक्षर मंत्र का बारह बार जप करे और उसके संरक्षर आदि मंत्रों की छह बार पुनरावृत्ति करे प्रदक्षिणम पराममृश्य मुद्रया स्व मुखातरे ऊर्धु तथो भूत सूर्य समातः तन्मंडल थम ध्या तेजो मूर्तिम चतुर्भुज उदित्यम चपेन्म चित्र चक्षुरित सावित्रम चाहते जप्ताने आकाश मुद्रा को धाही ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करें इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझे चार भुजाधारी तेजोमूर्ति नारायण का एकाग्र चित्र से ध्यान करें उस समय उद् चित्रम देवानाम देवान तु इन मंत्रों का यथाशक्ति गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जप करके मेरे साम मंत्रों और पुरुष सुक्त का भी पाठ करे ओम उद्या जातवेद वेदे वह तव जैसे वे, वे स्वाय ओम चिंत्र देवादगात चक्षुर्मिस् वरुद्या आपरा वह पृथिवी अतरीक्षग आत्मा जगत सच ओम चक्षुर तक्षुरदेव पुरा चुक्रमुच्च्च्च्च्चर पशेम शरदाशत जीवेम शरद शुणियाम शरद शब्रवाम शरद शतम अदिनाश्याम शरद शत भूयश्चतातश्चा लोकर्क हंस प्रदक्षिणा सामृत्य नमस्कृत्य दिवांकरात हम सुचि सुचिसत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखें और प्रदीक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करें हंस वसुरक्षता वेद सतर्द सतरसृत शो शोजारित बृहत ततस्तु तर्पय धीर्ब्रह्म शंकर प्रजापति चेवाच तथा देव मुनीन साितासन क्रतूनपी पुराणा सर्वाणी कुला यहां तथा ऋतु संवत्सर चलाका तथा भूतग्राम से भूतानी स्थलतागरा तथा शैलांशलस्थिता देवान् औषधी सवन पति तर्पय रूप प्रत्येक तृप्यता अन्भ्य चेना पाणिना दक्षिणेर तो इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का मेरा शंकर जी का प्रजापति का देवताओं और देवर्षियों का वेदों संहिताओं यज्ञों और समस्त पुराणों का अप्सराओं का ऋतु का अष्टरूप सम्वत्सर तथा भूत समुदायों का भूतों का नदियों और समुद्रों का तथा पर्वतों उन पर रहने वाले देवताओं औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करे तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखे तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजले से जल देते हुए उपरयुक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर तिप्यताम पद का उच्चारण करें यदि दो या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्यताम और तृप्यता इन पदों का उच्चारण करना चाहिए निवेदित तर्पय द्विजा ऋषि मंत्र तथा मरीचादिच नारदाद्या समात विद्वान पुरुष को चाहिए कि मंत्र दृष्टा मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को निवि निवृति होकर अर्थात जनयु को गले में माला की भांति पहन करकेग्र चुत्य से तर्पण करे प्राचीन करें प्राचीना विद्यथा तर्पये दैवता पितृ ततस्तु तो कव्यवाडग्नि सोमं तथा चापे हमने स्वात्ता तथा च सोम पाश्चेव दर्भेशतिलहही रेवि दृप्यतामित सब पितृ तर्पय तत इसके बाद जने को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले संबंधी देवताओं एवं पितरों का तर्पण करें कव्यवाट अग्नि सोम वैवस्वत अर्यमा अग्निस्वात् और सोमअ ये संबंधी देवता हैं इनका तिल सहित जल से कुसाओं पर तर्पण करें और टिप्यताम पद का उच्चारण करें तदंतर पितरों का तर्पण आरंभ करे पितृन् पिताम से तथा प्रपिताम पितामह तथा चापी तथा प्रताम मातरचात्मन से गुरमाचार्यव पितृमात सुसारू चथा मातामह उपाध्यायां सखीन बंधुन शिष्य जानवान् प्रमिता नृतन सत्या उनका क्रम इस प्रकार है पिता पितामह और प्रपितामह तथा अपनी माता पितामही और प्रपितामही इनके सिवा गुरु आचार्य पितृस्वसा अर्थात बुआ मातृस्वसा मौसी मातामही उपाध्याय मित्र बंधु शिष्य ऋत्विज और जाति भाई आदि में से भी जो मर गए हो, उन पर दया करके ईर्षा देश कर उनका भी तर्पण करना चाहिए तर्पय्वा तथा चम्यम स्ना वस्त्र प्रपीडयन मृत्यु भत्य जनस्या पानमच तदिद अतर्पय्वा तान पूर्व स्नान वस्त्र न पीड़यन पीड़ये च पुरा मोहा देवासीगण तथा तर्पण के पश्चात आत्मन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डाले उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है अतः उस जल से उनका तर्पण करना चाहिए ऐसा विद्वानों का कथन है पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए जो मोह तर्पण के पहले ही धोत वस्त्र को धो लेता है वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है तर्पय्वा तथा चम्य स्नान वस्त्र निपीड़ एम पितरस्तु निराशास्त ए सब्ता जानती यथागत उस अवस्था में उसके पितर उसे श्राप देकर निराश लौट जाते हैं इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए प्रक्षाल्य तो मृदापाद आचम्य प्रयतः पुनः दर्भेश दर्भ पाणी संस्वाध्या समारभी तर्पण की कृपा पूर्ण होने पर दो पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र हो उस आसन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे वेदारम्भ तत्व तो पर ऊपर ही क्रमात्म यदि तेन्व सत्या तत्वाध्याय प्रत्यक्षते पहले वेद का पाठ करके फिर क्रम से उसके अन्य अंगों का अध्ययन करें अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं नोवापी सामकाय अथापिच इतिहास पुराण यथाशक्ति हाँ नापित ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करें इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े नमस्कृत्या उत्थ नमस्कृत दिशो दिग्वे दिग्देवता ब्रह्म ततचा पृथ्वी ओषधी तथा वाच वाचस्पति मरीत नमस्क तथा मृत्यु प्रणवादी चूर्वतो नमोद्युक्ता नमस्कुरा तल साध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं उनके देवताओं ब्रह्मा जी अग्नि पृथ्वी औषधि वाणी वाचस्पति और सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे फिर जल लेकर युक्त प्रणवयुक्त सह मंत्र पढ़कर पूर्व जल देवता को नमस्कार करे घृणी सूर्य तथा द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 इसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्यपति मेरी पूजा करे युधिष्ठिर वाच तत्प्रियाणी तो प्रसूनाड़ी तद्येष्ठान तो माधव सर्वाण्चु तदक आच युधिष्ठिर ने कहा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले माधव जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हो तथा तो जिसमें आपका निवास हो उन सबका मुझ अपने भक्त से वर्णन कीजिए श्री भगवान्चणुस्वहिराजन पुष्पाणी प्रियमें कुमद कर्वीर चढ़क चा चंपक तथा मल्लिकाजापुष्प नद्यान्व्र चंदक पलाश पुष्पत्राणी दुर्भाकमे च वनमाला चरा चंद्रमारी विशेषतः श्री भगवान बोले राजन जो फूल मुझे बहुत प्रिय है उनके नाम बताता हूँ सावधान होकर सुनो राजेंद्र कुमुद करवीर चड़क चंपा मालती जाति पुष्प नद्यावर्त नंदिक पलास के फूल और पत्ते दुर्वा भृंगक और वनमाला ये फूल मुझे विशेष प्रिय है सर्वेशम पुष्पाण सहसुण उत्पल तस्मा पद्म तथा राजन पद्मत्रक तस्मा सहस्त्रपत्र पुंडरीक तथा परम पुंडरीक सहस्रात् तो तुलसी गुण तो दिखका सब प्रकार के फूलों से हजार गुना अच्छा उत्पल माना गया है राजन उत्पल से बढ़कर पद्म पद्म से सतल सतदल से सहस्रदल सहस्रदल से पुंडरीक और हजार पुंडरिक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है, है वक पुष्पम तत तस्मा सौवर्णम तु तथोधिकम सौवर्ण तुलसी से श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है पुष्पा भावे तुलस्या तुम पत्र इमा अर्चय पुनः पत्रा लाभे तुशाखाभि शाखा लाभे शिफा लभ तत्र भक्तिमान अर्चय तमाम फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करे यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसी का वृक्ष रहा हो वहाँ की मिट्टी से ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें वर्जनी यानी पुष्पाणी श्रृणराज सामित किंकणी मुनिपुष्पंचुर्धर पाटल तथा तथा मुक्त पुन्नाग नक्तम योधिकीरिका पुष्प निर्गुंडी लांगुी जप कर्णिकार तथा शोक साल्मीपुष्पमें कुलगुभाको विदारास् वयीतक अंकोल गिरीकर्णी च नीला चर्व एक चाण्ञा सर्वाण्य अभिवर्जयन राजन अब अवत्याग्ने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूँ ध्यान देकर सुनो किंकड़ी मुनिपुष्प धुर धुरधुर पाटल अति मुक्त पुन्नाग नक्त मालिक योधिक क्षीरका पुष्प निर्गुंडी लांगुली जपा कर्णिकार अशोक सेमल का फूल कुकुभ कोविदार वैभितक, कुरंटक कल्पक कालक अंकोल गिरकर्णी नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल इन सब का सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए अर्क पुष्पाण्ड वर्ज्य अर्क पत्र स्थितान्याचो मंदिर सर्वाणी देव विवर्जये आँख अर्थात मंदार के फूल तथा आँख के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए अन्य स्थू शुक्लपत्र स्थू गंधवराधिपम अवध्य तरय था लाभ मदभक्तो मचित तो, नाधिप इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है ऐसे सफ़ेद पंखड़ियों वाले सुगंधित पुष्प जितने मिल सके उनके द्वारा भक्त पुरुष को मेरी पूजा करनी चाहिए युधि ठिर्वाच चा, कथम तमचनी जोशी मूर्त के दास्त वा कथम कथम वाम पांच रात्रिका हु, युधिष्ठिर ने पूछा भगवान आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए आपकी मूर्तियाँ कैसी है इस विषय में वान प्रस्थ लोग किस प्रकार बताते हैं और पंचरात्र वाले किस प्रकार बताते हैं श्री भगवाचणु पांडव तत्सम अर्चना क्रमता क्रम्मात्म स्थंडले पद्मक्रम शक अष्टाक्षर विधान अथवा द्वादशाक्षर वैदिकथ मंत्रे मम सूक्तन व पुनः स्थापित विचक्षण पुरुष चतः सत्यम अच्युत चुधिषि श्री भगवान बोले पांडव पुत्र पांडपुत्र मेरे अर्चन की सब विधि सुनो विधि पर कर्णिकाओं से युक्त अष्टदल कमल बनावे उस पर अष्टक्षर अथवाक्ष द्वादशाक्षर मंत्र के विधान से तथा वैदिक मंत्रों के द्वारा और पुरुष उक्त से मेरी मूर्ति की स्थापना करें फिर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह मुझ सत्य स्वरूप अच्छुत पुरुष का पूजन करें अनुरुद्धम च महाम प्राहुर्वैखान विधोचना त्वेवम विजानते माम राजन पांच रात्रि का वासुदेव चरा चंद्र संकर्षण अथाप्य प्रद्युम्न चाद्धम चम चतुर्मूर्ति प्रवचते निवश्रेठ महाराज वान धर्म के ज्ञाता मनुष्य मुझे अनरुद्ध स्वरूप बताते हैं उनसे भिन्न जो पांच रात्रिक है वे मुझे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस प्रकार चतुर्व्यूह स्वरूप बताते हैं एकताचान्या्य चल चंद्र संज्ञा संज्ञाभेदेन मूर्त विद्यनर्थ मह चाचिएभुत राजेंद्र ये सभी तथा अन्य नाम भेद से मेरी मूर्तियाँ हैं उन सब का अर्थ एक ही समझना चाहिए इस प्रकार बुद्धिमान लोग मेरी पूजा करते हैं युधिष्ठिर तद्भक्ता के दिशा देव कामृता चे तत्कथ तद भक्त से महा्युत युधिष्ठिर ने पूछा अच्युत भगवान आपके भक्त कैसे होते हैं और उनके नियम कौन कौन से हैं यह बताने की कृपा कीजिए क्योंकि देवेश्वर मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ श्री भगवान वाचन अन्य देवता भक्ता ये भक्त जनप्रिया मामेव शरण प्राप्त मद भक्ता ते श्री भगवान ने कहा राजन जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा तो मेरे भक्तजनों के साथ प्रेम रखते हों वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं स्वर्ग्यपिन यश मतप्रिया विशेषत मत मदभक्त पांडवश्रेष्ठ व्रता धार्य पांडवश्रेष्ठ स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो बुझे विशेष प्रिय हो ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं नान्याद्र मद्भक्तौ जल तारे स्वस्थस्थो न दिव स्वप्न मधुमसा नि भे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 और गौ पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी दाहिने करके जाना चाहिए पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए पहले मिलने वाली भिक्षा का त्याग करना चाहिए प्रत्यक्ष लवण हम नाद्या शोभांजन कारंजन ग्राम मृष्टि ग्याम धान्याम्लम खाली नमक नहीं खाना चाहिए तथा शोभाजन और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए गौ को प्रतिदिन घ्रास अर्पण करे और अन्न में खटाई मिलाकर न खाए तथा परियोषित चापे पक्व परगृहागतम अनिवेदितमच यव्यम तत्प्रयत्न दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्नपूर्वक त्याग करें विभित ककर छाया दूरे विव्रज विप्रदेव परिवादा न पीड़िपि तो सन बड़े बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा न करें उदिते सभीतर्याप्य क्रियायुक्त धीमत चतुर्वेद अभिश्चा दे देहे षृषा स्मृता सूर्योदय के बाद नित्य क्रियाशील रहने वाले विद्यमान और चारों वेदों को विद्वान ब्राह्मण के शरीर में भी छषल बताए जाते हैं क्षत्रिया सप्त प्रकृत नेता पांडव पांडवश्रेष्ठ शुद्राणाम एक पांडव श्रेष्ठ क्षत्रियो के शरीर में सात विषल जाने चाहिए वैश्यो के देह में आठ वृषल बताए गए हैं और शूद्रों के इक्कीस वृष्लों का निवास माना गया है, चलो ते ते है काम क्रोध से लोभ च मोहश्च मद एव च महामोह देह काम क्रोध लोभ मद मोह और महामोह ये छह ब्राह्मण के शरीर में स्थित बताए गए हैं गर्भ स्तंभ अहंकार ईर्ष्या च्रोह एव च पारुष्यम कुर क्रूरता चप्तहित क्षत्रिया स्मृत गर्भ स्तंभ अर्थात जड़ता अहंकार ईर्ष्या द्रोह पारुष्य अठार अर्थात कठोर बोलना और क्रूरता ये सात क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृक्षल हैं अन्य तीक्षणता न्यकृतिमायांशाठ्यम दम भूषणाजवशून्यम अनृतम चैशा प्रकृतिता तीक्षणता कपट माया षट्ता दंभ सरलता का अभाव चुगली और असत्य भाषा ये आठ शरीर के विषल हैं तृष्णा बुभुक्षा निद्रा चाषा आधे शाप्य विषाद प्रमादोशीन सत्ता भयम विक्ल मृताजाड्यम पापक च आसा चाश्रद्धास्थाप्य अशौचम मणिन चा शुद्राते प्रकृतता यस्ृश्य स वै ब्राह्मण उच्यते तृष्णा खाने की इच्छा निद्रा आलस्य निर्दयता क्रूरता मानसिक चिंता विषाद प्रमाद अधीरता भय घबराहट जड़ता पाप क्रोध आशा अश्रद्धा अनवस्था निरंकुशता अपवित्रता और मलिनता ये 21 वृषल शूद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं ये सभी विषल जिसके भीतर न दिखाई दे वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है तस्मा तो सात्को भूत क्रोध विवर्जि माँ मर्चे हेतु सत्यम प्रियत्म यदि क्षति अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे अलोल जिह स निधा चक्षुग महात्र मनस्थवाचम चीह चंचलम भयान में मृत भक्त उच्यते जिसके जीवा चंचल नहीं है जो धैर्य धारण किए रहता है और चार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 जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं उनके पितर उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं धर्म हो जितना धर्म सत्यम जतना नृतम क्षमा जयत न क्रोध क्षमा वान ब्राह्मणो भिन धर्म की जय होती है अधर्म की नहीं सत्य की विजय होती है असत्य की नहीं तथा तो क्षमा की जीत होती है क्रोध की नहीं इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए दाक्षिणात्य प्रति अध्याय समाप्त